आज बीस 20 अप्रैल 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर ऋखाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हमने पिछले सप्ताह से स्पंदकिका पर पुनः अध्ययन आरंभ किया है और स्पंदकिका के कुछ मूलभूत सिद्धांत उसकी मूलभूत उसकी भाषा पारिभाषिक शब्द इन सब से परिचय होना नितांत जरूरी है पिछली बार हमने इन पर ही चर्चा की थी उसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और तदनंतर हम अपने स्पंद की यात्रा फिर जारी रखते हैं जिस तरह से शिव और शक्ति दो पहलू हैं इस ब्रह्मांड के एक शिव है एक शक्ति है इन दोनों पहलुओं में एक अभिन्नता है यह अभिन्नता ठीक वैसी है जैसी एक सूरज और किरणों में है चांद और चांदनी में है जैसी अग्नि और दाहकता में इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है अगर आप किसी किरणों से विहीन सूर्य की कल्पना करें तो वो सूर्य ही नहीं होगा और अगर हम किरणों की कल्पना करें जो सूर्य के बगैर हो तो उनका आसरा कौन सा होगा कहाँ से वो अपने आप का उत्पन्न करेंगे इस तरह से दोनों एक दूसरे की पूरक हैं सूर्य और सूर्य की किरणें न किरणों के बगैर सूर्य का अस्तित्व तो है ना सूर्य के बिगड़ किरणों का कोई आस्पेक्ट दोनों एक दूसरे की पूरक ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में शिव और शक्ति दो आस्पेक्ट दो पहलू हैं इन दोनों पहलुओं में अगर हम चिंतन करें तो वो दोनों पहलू आपको रेत के कण में भी दिखाई देंगे व्यक्ति में भी दिखाई देंगे किसी जीव जंतु में भी जड़ चेतन में भी अपने आप में भी दिखाई देंगे उन दो पहलुओं के बगैर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं दो पहलू हमको हर जगह दिखाई देंगे दो स्वरूप हैं एक किसी भी चीज़ के एक उसका अस्तित्व एक उसके गुण दो चीज़ें आपको हर जगह दिखाई देंगे एक उसका अस्तित्व है एक उसके गुणधर्म यही शिव के दो पहलू हैं एक है प्रकाश एक है विमर्श जो प्रकाश है वो चेतनता है वही शिवत्व है और जो विमर्श है वही शक्ति है वही ब्रह्मांड का प्रसार है शिव इस ब्रह्मांड को निर्मित करने के बाद इस ब्रह्मांड से अभिन्न होकर भी इससे लिप्त नहीं वो होता वो शिवत्ता कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जब पूरा ब्रह्मांड शिव है तो शिव ने तो अपने आप को इस पचड़े में डाल लिया वो अपने आप को पूरी तरह से निचले स्तर पर लेके लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के अस्तित्व से शिव के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए शिवत्वता को हम गहराई से समझें शिवत्वता वो है जो विश्वमय रूप में भी उतनी ही प्रखर है जो विश्वोत्तीर्ण रूप में भी उतनी प्रखर है इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लें इस संसार को हम एकाग्र समग्र रूप से जब शिव के रूप में देखते हैं तब भी शिव इससे अछूता अभिन्न और शुद्ध है और जब वो शुद्ध चैतन्य के रूप में उसमें भी वो पूर्ण शुद्ध अब हम इसको समझने के लिए कुछ सांसारिक उदाहरणों को लेते कुछ आदिशंकराचार्य की बातों को समझते जिससे हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि शुद्ध स्वरूप क्या है और अशुद्ध स्वरूप क्या है इन्हीं चीज़ों को दो नाम दिए हैं शिव दर्शन में एक है शुद्ध अधवा और अशुद्ध अधवा शुद्ध अधवा वो है जहाँ पर कि पूरे ब्रह्मांड की एक यूनिट का एहसास सतत बना हुआ होता है क्षणभर को भी एहसास चुकता नहीं है ये सब कुछ मैं हूँ जैसे आप आप जब पूर्ण स्वस्थ हो तो आप शरीर के पूर्ण अपने अंगों को अपने मन बुद्धि अहंकार अपनी आँख नाक कान शरीर इसको मैं के रूप में जानते हो इस जानकारी में कोई व्यवधान एक क्षण भर भी नहीं होती तो ये है शुद्ध अदवा और अशुद्ध अदवा वो है जब संसार का हर अवयव अपने आप को एक अलग चीज़ समझता है हर व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है संसार अलग है मैं अलग इस तरीके से होता है तो हम इसको एक साधारण से एक उदाहरण से समझने के प्रयास करते हैं कि ये विश्वोत्तीर्ण रूप में और विश्वमय रूप में शिव कैसे अभिन्न बना रहता है उदाहरण हमेशा समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक धारणा विकसित करने के लिए होते हैं वो अपने आप में एकदम परिपूर्ण नहीं होते कोई सा भी उदाहरण शिव को समझने के लिए परिपूर्ण हो भी नहीं सकता क्योंकि शिव को समझने का कोई भी उदाहरण इतना परिपूर्ण नहीं हो सकता कि वो शिव को सौ प्रतिशत फिर भी हम इस बात को समझें कि जल को लें हम कहते हैं जल शुद्ध है आपने डिस्टल वाटर लिया शुद्धतम पानी लिया जिसके अंदर कोई अशुद्धियां मिली हुई नहीं है वो शुद्ध जल है आपने एक दूसरे कटोरी में उतना ही जल लिया उसमें कीचड़ मिला दिया। उसमें कीचड़ मिला दी अब हम कहेंगे कि ये शुद्ध जल है ये अशुद्ध जल लेकिन जल को क्या फर्क पड़ा आप गहराई से चिंतन करें जल तो उसमें भी शुद्ध है जिसमें कीचड़ मिला है। जल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जब भी हम उसमें से जल को वापस निकालेंगे वाष्प बना के वापस निकालेंगे तो उतना ही शुद्ध जल फिर वापस आ जाएगा जल अशुद्ध होता ही नहीं वो जो हमको अशुद्ध प्रतीत होता है कि इसमें कीचड़ मिला है ये हमारी प्रतीति मात्र है ये मात्र हमारा मायाजन्य विचार है कि ये जल अशुद्ध हो गया जल कभी अशुद्ध होता ही नहीं कैसे अशुद्ध हो सकता है क्योंकि उसमें से पूर्ण शुद्धता से उतना ही जल पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है इधर शुद्ध जल है जिसको हम सामान्य संसारिक भाषा में शुद्ध बोलते हैं इधर अशुद्ध जल है पर दोनों में जल तो शुद्ध है अशुद्धि अपने आप में अलग है जो आरोपित है ये बात हमारे जहन में अगर थोड़ा सा चिंतन करेंगे गहराई से तो समझ में आएगी जल अपने आप में अशुद्ध कहाँ हुआ जो कटोरे में भरा हुआ जल है उसमें जल है और साथ में अशुद्धि है पर दोनों ने एक दूसरे का साथ एक अस्थायी रूप से स्वीकार किया स्थायी रूप से जल कभी गंदा नहीं हो। वो तो फिर से अपने आप में शुद्ध है और जब वो वापस आ जाएगा वो शुद्ध रूप में फिर प्राप्त होगा। और वह शुद्धियां वहीं छूट जाएंगी सोने में तुमने खार मिलाया हम कहें ये सोना अशुद्ध है तुमने 25 परसेंट खार मिला तो बोले सोना तो बहुत ज़्यादा अशुद्ध है सोना अशुद्ध नहीं है अशुद्धि या खार और वो सोना वो एक थोड़े से समय के लिए अस्थाई रूप से दोनों एक दूसरे के साथ हो गए फिर से जब सोने को हम खरा बनाएंगे वो सब अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी वो शुद्ध सोना फिर उतना ही प्राप्त होगा जितना था इस तरह से सोना आशुद्ध नहीं हुआ है उस अशुद्धि के साथ में सोने ने थोड़ी देर के लिए हाथ मिला लिया था और वो फिर छोड़ दिया ऐसा ही हमारी चेतना भिन्न भिन्न शरीरों के साथ करती वो शरीरों में प्रवेश करती है और इस शरीर के साथ में उसके गुण धर्म आत्मा के गुणधर्म प्रतीत होते हैं हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति बुरा है ये दुरात्मा है ये बुरी आत्मा है लेकिन हम सचमुच में जब आत्मा बोलते हैं हमारा तात्पर्य उसके मन बुद्धि अहंकार से होता है उसके शरीर से होता है सचमुच में आत्मा किसी भी दुष्ट की भी उतनी ही शुद्ध है मात्र उस चेतना ने थोड़े समय के लिए उसका साथ स्वीकार कर लिया एक संक्षिप्त काल के लिए उस चेतन ने उस वस्तु का या उस व्यक्ति का साथ स्वीकार कर लिया अभी आप एक पंखा चलते देख रहे हैं यह ठीक से चल रहा है तो हमको लगता है बिजली के करंट बहुत अच्छा चल रहा है यही पंखे का बंद हो जाए और इसमें से धुआं निकलने लग जाए ये जल जाए तो आप बोले कि बिजली के करंट ने इस मकान में आग लगा दी सचमुच में करंट अपने शुद्ध स्वरूप में न आग लगाता है न पंखा चलाता है उसको इससे कोई सरोकार नहीं ये जो उसने थोड़े समय के लिए पंखे का साफ स्वीकार किया पंखा घूमने लगा ठंडा ही हुआ देगा एक वो पंखा खराब हो गया आग लग गई ये समस्या बिजली की लिए उसमें वो जो करंट है जो बिजली बह रही है उसका कुछ इसमें योगदान नहीं योगदान तो उसका है जो डिफेक्टिव है जो खराब पंखा है उसका योगदान है उसने बिजली के बल्ब का साथ लिया प्रकाश आ उसी को करंट को जा रहा है लेकिन बल्ब खराब हो गया तो प्रकाश नहीं आया उसमें करंट का कोई योगदान नहीं इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो प्रकाश स्वरूपता है वही शिव है और उसके स्वरूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता वो हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है चाहे वो दुष्ट के शरीर में प्रवेश करे चाहे किसी संत के शरीर में प्रवेश करे चाहे वो किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करे उसका काम है अस्तित्व देना और उस अस्तित्व को चलाना जो अस्तित्व बना है जैसे हमारा शरीर है मन है बुद्धि है अहंकार है यह शिव के विमर्श शक्ति का विकास है शिव की जो चेतन शक्ति उस चेतन शक्ति से आनंदी आनंद उत्पन्न होता है उसका मूल स्वरूप शिव का आनंद है वो क्यों आनंद का है क्योंकि आनंद और खुशी में एक फ़र्क है ठीक से समझें आनंद और खुशी में फ़र्क है खुशी एक सापेक्षी का उदाहरण है सापेक्षिक का क्या मतलब होता है जो कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है ख़राब हो सकती है ख़त्म हो सकती वो सापेक्षी है वो सापेक्षिक जैसे मैं कहूं कि मैं धनवान हूं, और 10 जने आ गए जिनके मेरे से दस गुना ज़्यादा पैसे हैं तो फिर मैं क्या हूँ उन सबके सामने गरीब इसलिए मेरे पास जो धन है वो सापेक्षिक अंतिम धन नहीं है कि जिससे बड़ा धन हो ही नहीं सकता और अगर उसके पास है तो उसका नाम है परमार्थ परमार्थ अल्टीमेट प्रॉपर्टी उसके बाद उस प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी दुनिया में हो ही नहीं सकती क्योंकि दुनिया की जो सबसे प्रॉपर्टी है वो सभी मेरे कब्जे में है तो वो कब संभव है वो जब संभव है कि जब मैं जो पूरे ब्रह्मांड की जो समस्त धन है उसके स्वामी से एक हो जाए यानी शिव से एकात्मकता हो जाए इसलिए जल अपने आप में पूर्ण शुद्ध है सोना अपने आप में पूर्ण शुद्ध है चाहे उसमें कितनी भी खार मिला दो सोना अपने आप में पूर्ण शुद्ध है जल में आप कितनी भी गंदगी डाल दो जल अपने आप में पूर्ण शुद्ध है क्योंकि उस जल को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अभी उसमें पूर्ण संभावना या क्षमता है कि वो पूर्ण शुद्ध रूप में वापस बाहर आ जाए ऐसे ही किसी भी चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो दुष्ट के अंदर बैठा है या संत के भीतर बैठा है उस चैतन्य निरपेक्ष रूप से काम करता है संसार में सब कुछ सापेक्ष है एक ही निरपेक्ष अब इस चीज़ के उदाहरण हम समझ अच्छी तरह से कि निरपेक्षता क्या है और सापेक्षता क्या है संसार में जो कुछ भी है जो हमको दिखाई देता है उसमें हमको उसके स्वरूप में भिन्नता दिखाई देगी एक पत्थर है अब मैं एक पत्थर लाके आपको देता हूं मैं कहता तो हूं अच्छा ये बताइए पत्थर बड़ा है कि छोटा आप कोई जवाब नहीं दे सकते आप बोलोगे बड़ा है तो मैं एक छोटा सर फिर जेब में से निकालूंगा फिर एक बड़ा सा जेब में से निकालूंगा इससे छोटा है इससे बड़ा है यानी उस पत्थर की अपने आप में कोई अहमियत नहीं है वो पत्थर जब तक दूसरों से तुलना नहीं की जाए उसके अपने अस्तित्व की कोई अहमियत ही नहीं है किसी भी चीज़ की अहमियत जब दूसरों से तुलना करने से ही पैदा होती है जैसे मैं कहूँ मैं बूढ़ा हूँ तो कुछ लोग मेरे आसपास जवान बैठे हैं इसलिए मैं बूढ़ा हूँ मैं कहूं मैं जवान हूं अगर मेरे सामने सब अस्सी साल से ऊपर के लोग बैठे होंगे तो मैं बोलूँगा मैं तो जवान हूं क्योंकि इन सब की तुलना में मैं जवान लेकिन न मेरा जवान होना न वृद्ध होना मायना रखता है महत्व तो रखता है तुलना संसार में सब कुछ तुलना है ये बुरा है तो किससे बुरा है अगर सभी बुरे हैं तो फिर कोई बुरा नहीं क्योंकि जब तक हमको तुलना करने को नहीं मिलेगी कि ये ज़्यादा बुरा है ये कम बुरा है ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा मीठा है अगर हमको ज़्यादा मीठा है तो किससे आप एक आम खाया आपने फिर दूसरा काटा बोले हाँ ये ज़्यादा मीठा है तो किससे किस से तुलना करा आपसे पहले वाले आम से तुलना कर रहे हो कि पहले जो आम खाया था उससे दूसरा वाला आम ज़्यादा मीठा है लेकिन अगर आपके पास तुलना करने के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं है कोई भी आपके पास ऐसा आधार नहीं है जिससे हम इसकी तुलना कर सकें तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है ये बड़ा है ये छोटा है ये ज़्यादा मीठा है ये ज़्यादा अच्छा है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं संसार में जो कुछ है सब सापेक्षिक समय के बारे में सोचें बहुत देर बाद कोई मतलब निकलता है क्या नहीं जब मैं बुरा हो जाऊँ उसके बाद थोड़ा मतलब निकला मैं कह तो नहीं पचास साल बाद स्पष्ट मतलब निकलता लेकिन 50 साल बाद का भी तब तक मतलब नहीं निकलता जब तक कि आज की तारीख बोलने वाला नहीं बोलता कि आज की तारीख से 50 साल बाद इस तरह से हम उसकी जब तक एक तुलना करने के लिए आधार नहीं हो अब एक लाउड स्पीकर पर आप हमको एक रिकॉर्ड सुनाई देती आज की तारीख से 50 साल बाद तो आप पूछोगे रिकॉर्डिंग कब की उससे पचास वो कहते साल पुराने रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब यह है कि अब से 25 साल बाद तो बात जो कही थी वो बदल गई आप बोलते तो कितनी बजे बोल के दस बज रही कोई मायना नहीं निकलता क्योंकि वह आदमी सुने का जब तक घड़ी आगे बढ़ जाएगी इसलिए संसार में सब कुछ सापेक्षिक है फिर हम एक तुलना करने के लिए एक रेफरेंस एक आधार कहाँ से लाएंगे संसार में सब कुछ ही सापेक्षिक है तो फिर निरपेक्ष क्या है किसके सापेक्ष संसार चल रहा है हम कहते हैं संसार चल रहा है तो फिर स्थिर कोई चीज़ होना चाहिए जिसके आप सापेक्ष संसार चल रहा है संसार विकसित है तो कोई ऐसा होना जो अविकसित है हम कहेंगे तीन डायमेंशन में संसार है लंबाई चौड़ाई ऊँचाई है इसमें आयाम है तीन आयाम दिखते हैं हमारे को तो फिर ये आयाम किसके सापेक्ष है कोई एक शून्य आयाम जरूर है जिसके सापेक्ष ये संसार तीन आयाम है इसलिए जब भी आप गहराई से चिंतन करते हैं संसार के जितने चिंतकों ने चिंतन किए हैं उन्होंने यही पाया कि जब तक हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट किसी एक आधार को नहीं पकड़ते कि ये आधार से समस्त ब्रह्मांड की तुलना करें इस आधार से वो कहाँ ठहरता है वो उसकी वास्तविक पहचान हो उस आधार को खोजने का श्रेय हमारे उन ऋषियों को जाता है जो अंतरद्रष्टा थे जिन्होंने अपने भीतर झाँक के अपने अस्तित्व के केंद्र के केंद्र के केंद्र को देखा जिसको महाला बोलते हैं उसने अपने महाले को देखा और जब जहाँ हमारा अस्तित्व का उद्गम कहाँ है और हम उसी के यहाँ उसी उद्गम को उसी रेफरेंस पॉइंट को प्रणाम करते हैं उसी आधार बिंदु को प्रणाम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जब हमारी यात्रा शुरू करते हैं कि हमारी यात्रा अंतर यात्रा है और उस अंतर यात्रा में हम उस आधार को पहुँचने का प्रयास करेंगे यह हमारा फंडामेंटल पॉइंट है जहाँ हमको जाना है तो तभी हम बोलते हैं कि उन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय य उन्मेष निमेशाभ्याम जिसके आंख खोलने और बंद करने के द्वारा जगत प्रलयोदय जगत का प्रलय एवं उदय होता है जगत का प्रलय एवं उदय होता है उसने आंखें खोली कि जगत का प्रलय हो जाता है उसने आंखें बंद की जगत का उदय हो जाता है ये हमारा ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट है जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड अपने स्वरूप को ग्रहण करता है और उसमें वापस समा जाता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वही हो सकता है जो निश्चल है जो चलायमान है वो कभी रेफरेंस पॉइंट हो ही नहीं सकता एक बात बताओ समुद्र के अंदर एक चलती हुई नौका है कुछ भी आसपास दिखाई दे रहा है एक दूसरी भी नौका चल रही है क्या वो दूसरी की नौका को देखकर पहली नौका वाला है अंदाज लगा सकता है कि मैं कहाँ हूं नहीं लगा सकता क्योंकि वो जो रेफरेंस पॉइंट है जिस चीज को आधार मान रहा है वो भी तो चल रहा है वो अंदाज नहीं लगा सकता कि मैं कहा हूं लेकिन अगर तो उसको एक चट्टान दिखाई दे जाए हर बार वो छः महीने में इसी रात्रा पे आता है और निकलता है जहाज लेके, और वो चट्टान उसको पहचानी हुई दिख जाती है हाँ मैं कहाँ हूँ अब मेरे को समझ में आ गया अब यहाँ से तीन दिन बाद मेरे को मेरा देश आ जाएगा वो जानता है कि मैं तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो सकता है जो स्थिर है जो चलायमान नहीं वही रेफरेंस पॉइंट हो सकता है वही आधार या संदर्भ का बिंदु हो सकता है तो संदर्भ बिंदु कौन सा है जो निश्चल है तो यहाँ पर वो उसी निश्चल बिंदु की हम बात करते हैं कि जिसकी जिसके आंख खोलने और आंख बंद करने से इस ब्रह्मांड का उदय एवं प्रलय हो जाता है हम उसी की बात करते हैं हमने उसका इस शास्त्र में नाम शंकर रखा है आप चाहो उसको कंकर भी बोलो तो चलेगा क्योंकि नाम में कुछ भी नहीं रखा न शंकर जी ने कहा कि मेरा नाम शंकर माए ना भी शंकर ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि मेरा नाम शंकर हमने चूंकि अब हम उसको आपको बोले आप उसको बोले तो क्या नाम से बोलोगे कुछ तो बोलना पड़ेगा इसलिए हमने उसका नाम शंकर किन लोगों ने रखा जो लोग शिव भक्त थे उन लोगों ने उसका नाम शंकर रखा जो कृष्ण भक्त थे उन्होंने कृष्ण चैतन्य रख दिया जो मुस्लिम थे उन्होंने उसका नाम अल्लाह रख दिया लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बहुत सारे भिन्न भिन्न नाम हम एक ही व्यक्ति का रख सकते घर में हम उसको पप्पू बोलते हैं और घर पे वो आराम है बाहर घर पे उसका नाम पप्पू उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता नाम अगर हम कुछ भी बदल दें तो भी वो तो वही रहता है जो है अपने भीतर के उसके सत्य को हम नहीं बदलते नाम बदलते ऐसे ही यहाँ पर वो कहते हैं कि हम उस शक्ति चक्र के वैभव को तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य ऐश्वर्य किसको बोलते हैं है उसको बोलते हैं जो पूर्ण स्वतंत्र है जैसे एक राजघराना है उसका एक एरिया है जहाँ पर कि उसका शासन चलता है तो राजा का क्या होता है वहाँ पर ऐश्वर्य होता है क्योंकि वो जो चाहे वो करता है किसी को सजा देना किसी को मुक्त करना एक आया हत्यारा उसने करनी हम उसको छोड़ते क्यों हम स्वतंत्र हैं हमारी मर्जी है कि जो करेंगे तो ईश्वर है उसको बोलते हैं जहाँ पर कि कुछ भी करने या न करने की स्वतंत्रता इसको शास्त्रों में एक लाइन में बोला था कुर्तुम अकुरतुम अन्यथा कुर्तुम ये प्रसिद्ध शब्द है प्रसिद्ध वाक्य है कुर्तुम या ना वो करने में सक्षम है अकुर वो न करना चाहे तो न करें करने लायक काम है लेकिन उसकी मर्जी वो न करें और अन्यथा करतुम तुम कहते हो तो इसको यहां रख दो तो हमने उठा के फेंक दिया अन्यथा कर हम उठा के रखें ये हमारी मर्जी उठा के न रखें तो हमारी मर्जी और हम तीसरा काम करें कि उसको उठा के फेंक दें ये भी हमारी मर्जी तो करतुम अकुर अन्यथा कर यानी करूँ न करूँ या किसी अन्य प्रकार से करूँ यह मेरी पूर्ण स्वतंत्रता उसी का नाम है वैभव तो तम शक्ति चक्र शक्ति चक्र है ब्रह्मांड जो शक्तियाँ अपने स्रोत से निकलती हैं जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं बाहर निकलती हैं तो वो एक ब्रह्मांड में प्रकाश पुंज का निर्माण करती मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम है या सूर्य का जो सूर्य मंडल है उसका अगर पुंज का निर्माण करती है जिसके आसपास ग्रह घूमते रहते हैं तो वो एक केंद्र है जिस केंद्र से प्रकाशपुंज सारे निकलते हैं लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड किससे निकलता है सूर्य तो एक छोटा सा एक तिनका है इस पूरे ब्रह्मांड में तो पूरा ब्रह्मांड कहाँ से निकलता है तो पूरा ब्रह्मांड जहाँ से उद्गम प्राप्त करता है उस शक्त चक्र के स्वामी यानी वही संदर्भ बिंदु वही आधार बिंदु उस शंकरम इस्तुमा मैं उस शंकर को प्रणाम करता हूँ शंकर मैंने नाम रखा है आप शंकर भी रख सकते हो मैं उस शंकर को प्रणाम करता हूँ क्यों करता हूँ प्रणाम क्योंकि मेरे यात्रा के अंतिम बिंदु को मैं सबसे पहले पहचानना चाहता हूँ जैसे आप यहाँ से निकलो पड़ोसी पूछा आप कहाँ जा रहे हो तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ ये आपने सबसे पहले एक संकल्प लिया कि मेरे को बद्रीनाथ जाना है अब रास्ते में मेरे को मथुरा के दर्शन हो जाएँ तो ठीक न हो तो ठीक हरिद्वार के दर्शन हो जाए तो ठीक न हो तो ठीक ऋषिकेश में रुक पाऊँ तो ठीक न रुक पाऊँ तो ठीक लेकिन बद्यनाथ जरूर जाना है क्योंकि ये मेरी संकल्प है तो मैंने संकल्प किस चीज़ का लिया मेरे अंतिम गंतव्य था मैं मान लो सब जगह इधर उधर घूम के आ जाऊँ और बद्यनाथ नहीं जाऊँ तो फिर मैं अपने आप को कहूँगा मेरी यात्रा असफल है क्योंकि मैं जो संकल्प लेके गया था उस संकल्प में को मैं पूरा नहीं कर पाया वो संकल्प अधूरा छोड़ गया इसलिए जब मैं एक संकल्प लेता हूँ और उस संकल्प को पूर्ण करने का ईमानदारी से प्रयास करता हूँ तो सबसे पहली बात है कि मेरे को संकल्प लेना पड़ेगा और मेरे को अपना गंतव्य तय करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ जब मैं कहाँ जा रहा हूँ इस स्पंदिका के अध्ययन के द्वारा मैं एक अंतर यात्रा पर जाना चाहता हूँ हर व्यक्ति हम हर साधक यही प्रार्थना करता है कि इस स्पंदकारिका की अध्ययन के द्वारा इसके चिंतन के द्वारा इसके मनन के द्वारा इसके निधिध्यसन के द्वारा मैं एक अंतरयात्रा पर प्रवेश कर रहा हूँ और मेरी अंतरयात्रा का गंतव्य वो है जो इस ब्रह्मांड का स्रोत है इस ब्रह्मांड को जो उद्गम देता है जहाँ से ये ब्रह्मांड निकलता है उसने जब आँख बंद की तो ब्रह्मांड उससे निकलता है जैसे ही वो आँखें खोलता है सारा ब्रह्मांड उसी में समा जाता है इसलिए वो संदर्भ बिंदु वो कभी भी हिलता नहीं वहीं से सब निकलता है इसे बंद हो जाता है जैसे ये बल्ब जल रहा है प्रकाश इससे निकलता है आप स्विच ऑफ करो सारा प्रकाश वो समेट लेता है लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिलता वो प्रकाश बल वहाँ तक जाता है लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिलता तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है ये नहीं एक संदर्भ बिंदु है जिससे हम तुलना कर सकते हैं जिससे हम रेफर कर सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है तो इसलिए हम अपने रेफरेंस पॉइंट को संदर्भ बिंदु को प्रणाम करते हैं कि ब्रह्मांड जो है जिसके सापेक्ष अपना निर्माण करता है विकास करता है और वापस उसी में समा जाता है क्योंकि बाकी सब चीज़ें निरपेक्ष नहीं है बाकी सब चीजें सापेक्षिक हैं। हम कहें कि बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ मर गया ये सारे घटनाएँ ये भी हो सकता है जो बाद में पैदा हुआ जल्दी मर गया ये भी हो सकता है एक दूर है ये भी कह सकता है मैं मेरे पास है लेकिन निरपेक्ष रूप से दूर का हम किसी को नहीं बोल सकते मेरे से दूर कोई दूसरे के पास रख ये अलमारी मुझसे दूर रखी लेकिन उनसे पास रखी है इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हम कहते हैं कि आपको अगर मेरे पास आना है तो आपको दक्षिण दिशा में चलना पड़ेगा लेकिन इधर कोई कहते उसको भी है तुमको तो पश्चिम दिशा में चलना पड़ेगा तब तू मेरे पास आ पाओगे इसलिए निरपेक्ष रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि तुमको मेरे पास आने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा इसलिए एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी इस बात को मैं बार बार इसलिए जोर देके कह रहा हूँ कि जब तक हमको ये अवधारणा नहीं बनती कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के सापेक्ष विकसित और अविकसित होता विकसित होता है और उसी में समा जाता है जब तक हम उस बिंदु की अवधारणा को हृदय में प्रबलता से नहीं बैठाते एक रेफरेंस पॉइंट एक संदर्भ बिंदु की अवधारणा हमारे हृदय में नहीं बैठती। तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम एक यात्रा पर अगर निकलें हमको नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं तो फिर हम क्या कहलाते हैं आवारा कि हम निकल तो गए पर हमको ही नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएँगे तो ये आवारा हमारी अनंत काल से चली आ रही है हमको ही नहीं मालूम कि हम पूजा करके क्या पाना चाहते कभी हम कहते नहीं हमारे बच्चे की शादी हो जाए मालूम पड़ा शादी करके लड़का ही भाग गया लात मार गए आपको है ना अरे पता नहीं क्या मांग लिया भगवान कभी हम पूछते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए मालूम पड़ा नौकरी करें हथकड़ी लग गई रिश्वत खाते खाते अरे भगवान जाने तो नौकरी नहीं होती तो होती हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या मांगें चूँकि जब हम जो कुछ भी मांगते हैं उसके भविष्य के बारे में हमको ही नहीं पता होता है कि वास्तव में हम जो मांग रहे हैं वो मांगने लायक है भी कि नहीं है तो हम यही आवारा गर्दी हजारों साल से करते आए हमने अपनी यात्रा का गंतव्य स्थायी रूप से स्थिर किया ही नहीं हम मंदिर जाते हैं मस्जिद गुरुद्वारा या जहां भी जाते हैं वहां पर हम कुछ न कुछ प्रयोजन लेकर जाते हैं लेकिन उस प्रयोजन में कोई दिशाहीनता होती है कोई अल्टीमेट रेफरल पॉइंट नहीं होता कि मुझे यही चाहिए यही मेरा अंतिम कमिटमेंट है यही मेरी प्रतिबद्धता से प्रार्थना है कि मेरे को यहाँ जाना है या मुझे ये पाना है या ये जानना है ये मेरी अंतिम इच्छा है वो हम इच्छा अपनी खुद ही नहीं जानते यही कारण है कि आप इस प्रथम श्लोक के ऊपर आचार्य क्षेमराज ने पूरी किताब लिखी इस स्पंद संदोह नाम से किताब है जो तो सिर्फ इस प्रथम श्लोक के ऊपर प्रथम कारिका के ऊपर उन्होंने एक किताब वो कहते हैं ये प्रथम कार्य ही अपने आप में पूर्ण ज्ञान है पूर्ण विज्ञान है अगर आप इसी को समझ लो और ये बात सिर्फ इस कार्यिका की नहीं है ईसावास्तु उपनिषद ले लो प्रथम कार्य का पर्याप्त है गुरु ग्रंथ साहब ले लो चाहे आप कोई सा भी ले लो शिव सूत्र ले लो हर एक के अंदर जो पहला जो सूत्र होता है वह अपने आप में समस्त ग्रंथों को समेटे होता है अब आप बोलोगे कि ये जो भारतपति ये किसके लिए कही गई किसके लिए कही गई क्या उन सब आवारा लोगों के कही गई है जो कभी मंदिर में जाके कुछ भीख मानते हैं कोई मस्जिद में जाके भीख मानते हैं कोई सड़क पे भीख मानता है क्या उन लोगों के लिए कही गई या ये बात उन लोगों के कही जो शुद्ध ज्ञानी है उन लोगों के लिए कही गई देखो संसार के लोगों को चार श्रेणियों में बांटा गया जो विद्वान संत ऋषि लोग थे उन लोगों ने संसार के लोगों को चार श्रेणी में बांटा वो श्रेणियों का नाम है अबुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध ये चार श्रेणियां हैं पुराने समय में एक परंपरा थी कि जब कोई ग्रंथ लिखा जाता था तो ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय के बारे में बताया जाता था उसके सं, उसका संबंध स्थापित किया जाता था कि, कि किसके बारे में फिर उसके बाद में अधिकार निरूपण होता था कि ग्रंथ को पढ़ने का या इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार ही कौन है और अंत में वो लिखता था कि मैंने क्यों लिखी जैसे गीता जी की टिप्पणियां एक सौ एक उपलब्ध हैं अब मैंने एक सौ दो नंबर पे लिखी तो भैया क्यों लिखी एक सौ एक में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो तुम कहना चाहते हो तो उसके बारे में वो संक्षेप में भले चार लाइन में लिखेगा ला कि मैंने इसलिए लिखी इस तरह से वो अपना विषय संबंध अधिकार निरूपण और साथ में फिर अंतिम रूप से लिखने का कारण ये चार बातें जरूर बताता और ये चार बातें के बगैर कोई शास्त्र शुरू नहीं होता था संसार में ये किसके लिए है अगर ये पता है कि ये इसका अधिकारी कौन है इस ज्ञान को प्राप्त प्राप्ति क्योंकि हमें ये पहली पर ही बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो हमारी बाकी की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए कि इसको समझने वाला कौन है एक होता है अबुद्ध अबुद्ध किसको कह सकते हैं हम जिसको संसार में रोटी खाने बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई चीज़ में रुचि नहीं है को तो रोटी खाना है पेट भर के बच्चे पैदा करना है और सोना है खूब चद्दर तान के और बाकी चीज़ें तुम्हारे गला काट के भी मेरा पेट भरता हो तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है किसी के बच्चे की हत्या करके मेरे बच्चे को जान बचती तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लोगों को अबुद्ध कहा जाता है जो मात्र पशु के स्तर पर होते हैं जो मात्र लड़ भिड़कर या किसी भी तरह से अपने शारीरिक अस्तित्व की रक्षा करने से आगे नहीं बढ़ पाते वो अबुद्ध कहलाते दूसरों होते बुद्ध तो बुद्ध व्यक्ति वो है जो बौद्धिक स्तर पर अपना काम कुशलता से करता है, जैसे एक इंजीनियर है और बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाने में कुशल है एक व्यापारी है जो बहुत अच्छी तरह से वो जानता है कि किसको किस क्या भाव बताना किसको कैसे देना कैसे अपने ग्राहक को पटाना वो पूरी तरह से उसमें दक्ष है एक चित्रकार का आड़ी कुशलता से चित्र बनाता है एक मूर्ति का है बड़ी कुशलता से मूर्ति बनाता है ये सब लोग बुद्ध की श्रेणी में आते हैं लेकिन बुद्ध होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो अपने केंद्र की यात्रा के लिए तैयार है बुद्ध होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो आवारा गर्दी छोड़ना चाहते हैं आवारा गर्दी का मतलब शायद आप समझ चुके हैं आप तक कि जब हम बिना गंतव्य को जाने कोई यात्रा करते हैं कहीं आपको दिखेंगे कि भई हम तो नियम से पांच टाइम नमाज़ पढ़ते हैं नियम से हम तो पांच बार मंदिर जाते हैं नियम से हम तो हर साल हमारे तीर्थ स्थान जाते हैं हर साल हम तो नाथा जाते हैं ऐसे आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो बाहर से अपने आप को धार्मिकता का आवरण ओढ़ते हैं लेकिन उनके गंतव्य के प्रति वो लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ होते वो भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं कहाँ मेरी अंतिम यात्रा समाप्त होगी कहाँ मेरी जगह है जहाँ पर कि यात्रा खत्म होगी वो भी नहीं जानते तो उनके लिए जो बुद्ध हैं उनके लिए भी ये शास्त्र नहीं है वो मनन करता है ऋषि कि अबुद्ध के लिए ये शास्त्र नहीं है इसलिए नहीं है कि भविष्य में भी नहीं होगा आज अगर आप अबुद्ध हैं आपके लिए शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है अगर आप बुद्ध हैं तो भी आपके लिए शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हों लेकिन अगर आपको आपकी यात्रा के प्रति जागरूकता नहीं है तड़फ नहीं है कि मेरे को मेरी यात्रा करना है और कहाँ जाना है तो फिर आपको मेरी गाड़ी में बैठने बैठा के क्या करूँगा आपको ये नहीं मालूम कि आपको कहाँ जाना है तो मैं टिकट कहाँ का दूँ आपको इसलिए आप भी अपात्र हैं इसको पढ़ने के लिए एक है एक सुप्रबुद्ध जिसने परमेश्वर को जान लिया है जिसके हृदय में परमेश्वर अवतरित हो चुके हैं जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है ऋषि कहते हैं आपके लिए भी ये शास्त्र नहीं है क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है इसकी क्योंकि आप जिस यात्रा पर हम ले जा रहे हैं आप तो पहले ही वहां पहुंच गए अगर आप दिल्ली में हो और बोले दिल्ली का टिकट दे दो तो भैया ये गाड़ी का बेवकूफ़ हो क्या कि आपको टिकट दूंगा आप दिल्ली में खड़े होकर दिल्ली का टिकट मांग रहे हो आपको ज़रूरत ही नहीं यात्रा की तो सुप्रबुद्ध को भी ये शास्त्र पढ़ने के लिए वो मना करते हैं कि जो योगी परम योगी है जिसने अपने रेफरेंस पॉइंट को अपने संदर्भ बिंदु को पहचान लिया और वहीं पर खड़ा है जो केंद्र में आ चुका है उसके लिए किसी भी यात्रा का कोई मायना नहीं अब बचता है प्रबुद्ध प्रबुद्ध वो है जिसके हृदय में अपने केंद्र में पहुंचने की प्रबलता से कामना है प्रबलता से लॉन्जिंग है इच्छा है कि मैं अपने केंद्र में पहुँचूँ मैं इस संसार के सत्य को जानूँ ये मेरा जीवन कहीं ऐसा न हो कि जीवन नष्ट हो जाए और मैं उस केंद्र को ही नहीं पहचान पाऊँ कहीं ऐसा नहीं हो कि मानव बंद तो गया आगे का किसको मालूम और ये मानव जीवन खत्म हो जाए और मेरे को मेरा जो सबसे जरूरी काम है कि मनुष्यता सिद्ध करने के लिए मुझे अपने इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करना और उस लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू कर देना ये शुरू न हो और कहीं ऐसा ना हो कि मैं न तो लक्ष्य निर्धारित कर पाऊँ न यात्रा शुरू कर पाऊँ और मेरा ये प्राणांत तो हो जाए शरीर छूट जाए उस व्यक्ति का नाम है प्रबुद्ध और ये शास्त्र से पूछिए ऋषि कहते हैं न ये अबुद्ध के लिए है न ये बुद्ध के लिए है न वो बुद्ध के लिए है क्योंकि दिल्ली में खड़े हो के दिल्ली का टिकट नहीं मिलेगा तुमको यही तो हो तुम कहाँ जाना चाहते लेकिन वो जो आदमी अपनी यात्रा करना चाहता है जिसके दिमाग में स्थिर है स्पष्ट है कि मुझे यात्रा कहाँ की करना है और हम तो गाड़ी वहीं लेके जा रहे हैं दिल्ली जा रही है गाड़ी है। लेकिन तुम अगर दिल्ली में ही खड़े हो तो कहाँ का टिकट देंगे और तुमको मालूम ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है तो भी हम आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएंगे लेकिन अगर तुम कहते तो मेरे को तरफ है दिल्ली ही जाना है और फिर जो घर बाहर है अपना आप चले हमारे साथ क्योंकि अगर तुम इस यात्रा में बैठोगे तो तुम्हारा संसार तो बिगड़ जाएगा तुम्हारा जीवन समर जाएगा पर संसार बिगड़ जाएगा हमारे गुरुदेव हमको इसी भाषा में कहते हैं कि जब इस गाड़ी में तुम बैठोगे पक्का है तुम्हारा संसार बिगड़ जाएगा आप यहाँ आने के लिए किसी दिन अपनी बीवी से लड़ाई कर लोगे किसी दिन किसी दोस्त की शादी में नहीं जाओगे और किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ जाऊँगा और सामने वाला कह देगा अरे यारे बेवकूफ़ है साला। मैंने बुलाया मेरे आए नहीं जाना कहाँ वहाँ चला गया तो आपको संसार बिगड़ने की कीमत पर भी जब आदमी ये सोचता है कि मुझे तो इसी यात्रा पर जाना है मेरे ये कमिटमेंट है ये मेरा प्रतिबद्धता से प्रण है ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस यात्रा पर जाऊंगा और इस यात्रा में मेरे अंतिम गंतव्य से कम किसी और चीज़ पर समझौता नहीं करूंगा हम रास्ते में कह देंगे मथुरा में बोल देंगे चलो ये आ गया तुम्हारा वहाँ पर यहीं पे बद्रीनाथ का आश्रम है दर्शन कर लो यहीं पे मंदिर लगा हुआ है नहीं मेरे को तो वहीं जाना जहाँ की मैं यात्रा का संकल्प ले निकला हूँ तो यहाँ पर ये खाली पहले सूत्र में हम संकल्प कर रहे हैं कि ये सुनमेश निमेशाभ्याम जगत प्रलय तम शक्ति चक्र विभव प्रभम शंकरम एक और चीज जान ले जब हम कहते हैं कि आंखें खोलना आँखें बंद करना शिव जी की ऐसी कोई चमड़े की आंख नहीं कि वो खोल लेते और बंद कर लेते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो शिव जी जब आंख खोलते हैं तो खोलते चले जाते हैं और संसार का प्रलय होता चला जाता और जब वो आंख बंद करते हैं तो संसार विकसित होते चला जाता ये दोनों क्रियाएँ एक साथ चलती हैं जहाँ किसी चीज का प्रलय हो रहा है वहीं पर किसी चीज का उदय हो रहा है और ये हम छोटे छोटे शिव दिन भर करते रहते हैं जब आप मेरी बात पर ध्यान देते हो तो उस बात का विकास होता है जब आप आपका ध्यान किसी और चीज़ पर जाता है तो उस बात का प्रलय हो जाता है लेकिन प्रलय उत्पन्न न होना है ना? उसका स्वरूप ग्रहण करना उसको पालन करना फिर अपने वहाँ संभालेगा जैसे आपका मन हुआ कि मेरे को किताब पढ़नी और आपको लगता है चश्मा सबसे पहले आपने देखा कि किताब कहाँ रखी है। तो जब आप किताब के बारे में जैसे ही आप इच्छा करते हो तो किताब का जन्म होता है जब आप किताब हाथ में ले लेते हो तो किताब का पालन होता है फिर आपके तौर तो चश्मा तो भूल गया मैं। फिर किताब का फिलहाल लय हो गया और चश्मे का उदय हो गया अब आप आपने चश्मे को लिया चश्मे को जगह पर बैठा दिया अब आप आपका चश्मे पर से ध्यान हट गया चश्मे का प्रलय हो गया फिर किताब का उदय हो गया अब आप जब तक किताब पढ़ रहे हो तब तक किताब का पालन हो इसी बीच आपके दोस्त ने आवाज दे दी अरे चलो भाई घूमने चल रहे हैं ना उस समय क्या हुआ तत्ण उस किताब का प्रलय हो गया और उस मित्र का उदय हो गया तो ये प्रलय और उदय सतत चलते हैं अब मेरे मित्र का उदय हो रहा है उसी समय इस किताब का प्रलय हो रहा है प्रलय और उदय हम क्या समझते हैं कि प्रलय होगा जब सब सारा संसार खत्म होगा जब ही प्रलय होगा प्रलय और उदय सतत चलते हैं। रोजाना चलते हैं और एक चीज़ का प्रलय होता है एक का उदय होता है जब आप दाहिना पैर उठाते हो तो बाएं पैर का प्रलय होता है जब दाहिना पैर आप रख देते हो तो दाहिने पैर का लालन पालन होता है लेकिन जब आप बाया पैर उठाते हो तो दाहिने का प्रलय हो जाता है और बाएँ का उदय हो जाता है इस तरह एक शब्द मैं बोलता हूँ उस शब्द का उदय होता है जब मैं दूसरा बोलता हूँ तो पहले का प्रलय हो जाता है जितने देर तक मैं उस शब्द को बोलता हूँ उतनी देर तक उसका पालन होता है और जैसे ही मैं दूसरा शब्द बोलने के लिए उद्यत होता हूँ पहले शब्द का प्रलय हो जाता है इस तरह से जीवन में हम स्वयं शिव हैं यह अपनी शिवत्वता को पहचानने के लिए इतनी बात बता रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं जो शिव करता है वो भी सृष्टि स्थिति संहार करता है सृष्टि स्थिति संहार करता है हम भी सृष्टि स्थिति संहार करते हैं जो उदय है वही सृष्टि है जो लालन पालन वही स्थिति है और जब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम दूसरी चीज़ पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं वो उसका प्रलय है पहली चीज़ का प्रलय है दूसरी का उदय या उसकी सृष्टि तो ये सतत क्रिया सृष्टि स्थिति संवार की हमारी चलती है तो इस तरह से हमारे जीवन को श्रृंखलाबद्ध क्रियाओं का या घटनाओं का एक क्रम या कड़ी के रूप में निर्वाह करते हैं ये कड़ी सतत एक के बाद एक चलती कभी ऐसा होता है कि बीच में कड़ी टूट गई कहते हम जब सो जाते तब तो, जब आप सो रहे हो तो आपकी निद्रा का उदय होता उसका पालन होता है जब आप उठते हो निंद्रा संवार हो जाती और जागृता अवस्था पर उदय हो जाता फिर जब आप सोचते हो अरे आज तो 19 तारीख है आज तो मुझे वहाँ जाना है तो फिर आपकी तो 19 तारीख का उदय हो गया आप जाना है किसी मित्र के घर तो उस मित्र का उदय हो गया यानी आप सतत सृष्टि स्थिति संवार करते हो इसलिए आप स्वयं शिव हो यही बात इसमें कहते हैं और हमको उस बात को उस रेफरल पॉइंट को उस आधार बिंदु को समझना है उस एप्सोलिड ट्रुथ को समझना है जो अंतिम सत्य को समझना है जो स्थिर जिसके आसपास सारा ब्रह्मांड चलायमान है चलायमान रेफरल बिंदु कभी हो नहीं सकता अभी हमने देख लिया कि एक चलती हुई नौका कभी हम उसको आधार बिंदु नहीं मान सकते क्योंकि आज यहाँ खड़ी कल वहाँ खड़ी है पता नहीं कब कहाँ जाएगी तो हम उसको कैसे मान लें कि इसको देख के हम अपनी दिशा निर्धारित करेंगे कैसे करेंगे वो इधर जाते जाते इधर जाने लग गए तो हम भी क्या दिशाएँ बदलते जाएंगे हमको जाना कहाँ कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँगे हम तो इसलिए जब तक हमारी आवारा गिरदी हमको नहीं छोड़नी हमारे अंतस की आवारा गिरदी नहीं छोड़नी तब तक हमें एक स्थिर लक्ष्य की अवधारणा संभव नहीं है हमारे लिए और जब स्थिर लक्ष्य की अवधारणा हम कर लेते हैं फिर हमारे लिए आवारा की कोई संभव नहीं दोनों एक साथ चल नहीं सकते तो हमको आध्यात्मिक आवारा छोड़ना है ये आज का हमारा सबका संकल्प है कि हम लक्ष्यहीन यात्रा करना बंद कर देते हम अंदर जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं हमको नहीं मालूम नदी में नर्मदा में जल चढ़ा रहे हैं वहाँ पर फूल कम कर पत्थर फेंक रहे हैं नर्मदा जी को गंदी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमको नहीं मालूम हम सोच रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हमको ही नहीं मालूम कि हम धर्म के नाम पर क्या क्या गंदा गंदा काम कर देते हैं तो हम ये हवरा बंद करें और एक जिम्मेदार सांसारिक नागरिक होने का परिचय दें कि हम एक जिम्मेदार संसार के इंसान हैं हम उन सबको भेड़िया चाल में नहीं चलेंगे कि सब जने कचरा फेंक रहे तो हमने सब जने नाच रहे तो हम भी नाच नहीं बैठ सब जने मंदिर जाते हैं तो उनको देखे देखे हम भी मंदिर चलेगा लेकिन क्या हमारा कोई लक्ष्य है कि नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं हो तो आज हम समझ लें क्योंकि हम सब उस प्रबुद्ध श्रेणी में हैं जो चाहते हैं अगर वो चाहती नहीं होती तो आप में से कोई भी हाँ नहीं आता एक बार आकर वापस चला गया आप में प्रबुद्धता है प्रबुद्ध श्रेणी के ही हो सुप्रबुद्ध न मैं हूँ न आप हो सुप्रबुद्ध होते तो भी कोई आने की जरूरत नहीं थी कि जो आप पूर्ण ज्ञानी है उसको यहाँ आने की क्या जरूरत जो अबुद्ध है वो भी आके क्या करेगा आएगा तो कुछ भी नहीं आके देख के चला जाएगा पता नहीं क्या क्या बहुवत हो रही जो बुद्ध है वो भी क्या करेगा बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है पर आके बोलेगा यार इनसे क्या मेरे को तो मेरी कला ही कुछ मायना नहीं है इन सब चीज़ों से क्योंकि वो अभी भी आवारा में लगा हुआ वास्तविक यात्री वो है जिसका लक्ष्य निर्धारित है और जो लक्ष्य क्या है जो इस संसार का रेफरल पॉइंट जो इस ब्रह्मांड का संदर्भ बिंदु उस संदर्भ बिंदु को जिसने पहचान लिया वही वास्तविक अंतरयात्रा का हकदार है वही यात्री इस यात्रा का उस गाड़ी में बैठने का हकदार है तो हम सब अपन आह्वान करते हैं कि आइए हम सब मिल एक बस में एक यात्रा करते हैं जो हमारी एक अंतर यात्रा जारी करते हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य है जिस बिंदु से पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है वो वापस उसी में समा जाता है हमको उस बिंदु की यात्रा कर तो आज इतना ही और आज श्री जोशी जी का और भाभी संगीता भाभी का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं उनको जन्मदिन की हम सबकी ओर से बधाई और थोड़ी देर बाद उनका सम्मान करते हैं और तो चाहते है कि समाज आज का कार्यक्रम यही समाप्त हो जाता है